प्रारंभ करने से पहले इतना बता दूं, जिससे कि आपको जो कहते हैं ना पहले व्यक्ति के पास जाओ तो अगर कंफर्टेबल नहीं हो एट ईज नहीं हो तो आपको मजा नहीं आता कुछ लेन देन बराबर नहीं होता तो ये बताते हुए कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा इसलिए बताऊंगा कि जिससे कि कारण कि आपको लगेगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं तो कर सकता ही हूं हाँ इसीलिए बता रहा हूं प्रभु जी और कोई बात नहीं है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 किसी सन्यासी को यह ज्ञान नहीं दिया गया मैं भी गृहस्थ हूं पत्नी है परंतु तो दोनों ने अपना जीवन किसमें लगाया है जो कंग साहब ने कहा विद्या दान सबसे श्रेष्ठ दान तो दान करना चाहता था ना लोगों का भला करना चाहता था तो लोगों का भला तो प्रोजी दान से ही होता है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 ठीक है जी और इसको मोक्ष का द्वार भी तो आप इसलिए आए हैं यहाँ उसका मतलब आप ये प्राप्त करने के लिए आए हैं सत्संग के लिए सत्संग के लिए बहुत बढ़िया सत्संग के लिए ठीक है और बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम बिनु सुलभ ना हुई अगर आपको विवेक प्राप्त करना है जैसे बिनू सतसंग विवेकनाई और रामकना से ठीक है प्रभु जी धन्यवाद बिल्कुल क्लियर सही है आपने जो आपके विचार है आपने प्रकट किए हाँ प्रभु जी आप बोलिए है। तो का।, है। तो का है तो है की क्या इसका ठीक बहुत बढ़िया वेरी गुड जी मेरे मन में, में है, वो भगवान के लिए घंटे में मुझे शांति मिलती है तो मैं पूछ करना चाहता हूँ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 संसार से क्यों मुक्त होना चाहते हो नहीं क्यों मुक्त होना चाहते हो संसार से? नहीं क्यों मुक्त क्यों होना चाहते हो संसार ऐसी ये भाई हाँ, तो तो तो तो कि भाई है की भगवान की भक्ति तो कर चुके जितनी कर ली थी प्राप्ति चाहिए क्यूँ की नहीं क्यूँ जीकर ऐसी क्या करना है भगवान की भक्ति कर ली हाँ भगवान की भक्ति कर ली तो जी का क्या करना है तो और, और भक्ति करो और भक्ति कर रहे हैं अब मोक्ष की प्राप्ति मोक्ष किस चीज से मोक्ष भगवान से मोक्ष के भक्ति से मोक्ष नहीं संसार से संसार से क्यों मोक्ष बस तो क्या करना है जी करके ज्यादा क्यों उसके बाद जीने से क्या होता है दुख होता है सुखी होते हो नहीं होता है तो फिर क्यों क्यों छोड़ना चाहते हो कमाल है नहीं दुख तो नहीं होता है लेकिन क्या है की आपको मोक्ष किस लिए संसार अरे अच्छी चीज ऐसी क्यों मोक्ष ले रहे हो अब तो क्यों अच्छी चीज से मोक्ष लेते हैं भगवान की भक्ति करती अच्छी तरह से ऐसी हाँ, तो फिर मु... तो उससे क्या होगा तो ना सुनते हैं हाँ ज्ञान तो हाँ तो फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्यों मोक्ष चाहते हो क्यों हाँ क्यों मोक्ष चाहते हो आ, आत्मा की भगवान की भक्ति करने से ज्यादा है जो मोक्ष प्राप्त हो जाना ना हाँ? तो इसीलिए भाई अब भगवान की भक्ति कर ले आ, तो क्यों मोक्ष क्यों चाहते हो अच्छी चीज़ से मोक्ष क्यों चाहते हो बताओ अच्छी चीज़ तो है ही कि भगवान की भक्ति के कर संसार अच्छा है कि भक्ति अच्छी है भक्ति अच्छी भक्ति कर तो संसार अच्छा नहीं है आ, संसार में रहकर क्या क्या करना है हाँ उसका मतलब भक्त संसार दुखी जगह है जब आप सब लोग मुक्ति क्यों चाहते हो भगवान की भक्ति कर भाई घंटे मुक्ति चाहते हाँ तो मुक्ति कहा जाओगे मुक्ति चाहकर कहा जाओगे हाँ? क्यों जाना चाहते चाहते हो संसार में क्यों क्यों रहना नहीं चाहते यही ध्यान रखिएगा मैंने इतना टाइम इसलिए दिया कि मुक्ति तो चाहते हैं एक व्यक्ति कहता है मैं बीमार हूं मैं मुक्ति चाहता हूँ किसे दवा से अरे कमाल हो गया तू दवा से मुक्ति क्यों चाहता है भाई बीमार रहना चाहता है नहीं नहीं मैं दवा चाहता हूँ कि बीमारी से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 सफलता का विज्ञान आप इस कार्यक्रम को हमारी वेबसाइट डब्ल्यू tv पर भी देख सकते हैं आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं प्रश्नों का उत्तर हमारे डाउट बस्टिंग सेशंस में दिया जाएगा इस ज्ञान के प्रचार हेतु कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें विश्व में पहली बार गिव प्रस्तुत करता है भगवत गीता आरोप ऑडियो वीडियो कॉरेस्पेंस कोर्स श्री वृंदावन चंद्र दास जी द्वारा अत्यंत सरल एवं वैज्ञानिक व्याख्या इस कोर्स के डीवीडी एवं एम सेट को प्राप्त करने हेतु आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर 09210531053 पर कॉल कर सकते हैं या कॉन्टेक्ट एट द रेट कर सकते हैं कोर्स के डीवीडी सेट को हमारे ईबे पोर्टल से प्राप्त करने हेतु स्क्रीन पर दिए गए लिंक wwwbitly डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बी यदि आप अपने व्हाट्सऐप या ईमेल अकाउंट पर श्री वृंदावन चंद्र दास जी की क्लिप्स प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाएगा यू आर एल डब्ल्यू जाकर सब्सक्राइब करें क्राइब एस on youtubecom डॉट कॉम स्लैश गिव गीता लाइक एस ऑन फेसबुक डॉट कॉम स्लैश गिव गीता फॉलोअर डॉट कॉम स्लैश गिव विजिट एस एट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट गिव